गीता तत्व चिंतन युद्धाय उत्तिष्ठ विवेच्य श्लोक की सार्थकता इस प्रकार युद्ध में पीठ न दिखाने वाला वीर भी सूर्यमंडल को भेद लेता है जो इस प्रकार का वीर योद्धा होता है उसके अस्मिता और अभिनिवेश ये दो क्लेश दब जाते हैं जब तक शरीरात्मभाव शिथिल न हो तब तक युद्ध का उत्साह हो ही नहीं सकता शरीरात्म भाव के शिथिल होने का मतलब अस्मिता का दबना है फिर योद्धा को इस विचार का तो सर्वथा त्याग कर देना पड़ता है कि मैं सर्वदा बचा रहूं। यदि यह विचार उसमें बना रहे तो वह युद्ध कर ही कैसे पाएगा इस प्रकार युद्ध का उत्साह अस्मिता और अभिनिवेश दोनों को दबा देता है फलस्वरूप इनके विपरीत गुण बुद्ध के सात्विक रूप ऐश्वर्य और धर्म उसमें पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं इससे बुद्धि तत्व प्रबल हो जाता है और मृत्यु के पश्चात वही जीव को अपने धन सूर्यमंडल की ओर आकृष्ट कर ले जाता है स्वर्ग द्वार के खुले होने का यही तात्पर्य है सारांश यह है कि उपरयुक्त श्लोक सैनिकों को मात्र प्रलोभन देने के लिए नहीं कहा गया है बल्कि उसकी सार्थकता है हम इस सार्थकता को एक अन्य दृष्टि से भी देख सकते हैं प्राणियों की तीन अवस्थाएँ जागृत स्वप्न और सुषुप्ति सभी जानते हैं पर इन तीनों के अतिरिक्त उसके एक चौथी अवस्या अवस्था भी होती है जिसे तुरीय कहा जाता है इस चौथी अवस्था में मनुष्य की चित्त वृत्तियां किसी एक विषय में सर्वथा एकाग्र हो जाती है तब उसे अन्य विषयों का भान ही नहीं रहता यही अवस्था है अन्य विषयों का भान न होने के कारण वह जागृत अवस्था नहीं है क्योंकि जागृत में सभी विषयों का भान रहता है और चूँकि एक विषय का स्पष्ट भान रहता है इसलिए न तो वह स्वप्न है न सुषुप्ति क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में किसी भी विषय का भान नहीं रहता एक उदाहरण द्वारा इसे समझाया जा सकता है जैसे कोई व्यक्ति गाढ़ी नींद में सोया हुआ है उसे जगाकर हम कहते हैं चलो खाने वह उत्तर में कह देता है नहीं खाएंगे जब वह नींद से जागता है तो भूख का अनुभव कर घर के लोगों से कहता है तुम लोगों ने भोजन के समय मुझे जगाया क्यों नहीं जब घर के लोग कहते हैं तुम्हें जगाया तो था पर तुम्हें कह दिया कि नहीं खाएंगे तो वह बोला उठता है कहाँ मुझे तो स्मरण नहीं कि मैंने ऐसा कहा था अब जिस अवस्था में उसने कहा नहीं खाएंगे उसे हम चतुर्थ अवस्था कह सकते हैं वह जागृत नहीं है स्वप्न भी नहीं है फिर सुषुप्ति भी नहीं है वह यदि सुषुप्ति अवस्था होती तो उसे यह भान कैसे होता कि कोई उससे कह रहा है चलो खाने और वह उस प्रश्न का उत्तर भी कैसे देता वह तीनों अवस्थाओं से भिन्न है वह सत्व प्रधान अवस्था है उपरयुक्त नींद वाले दृष्टांत में वह अवस्था पल भर के लिए ही टिक पाई इसी अवस्था के निरंतर्य का प्रयास योगी साधकों द्वारा किया जाता है गीता में अन्यत्र कहा गया है कि सत्वगुण की वृद्धि में प्राणों का उत्क्रमण होने पर ऊर्ध लोगों की प्राप्ति होती है और जो गच्छन्ति तत्वस्था तो जब योद्धा युद्ध भूमि होता है तो उसके लिए प्रतिपक्षी ही एकमात्र लक्ष्य होता है उसे अन्य किसी विषय का भान ही नहीं रहता जैसे जयद्रथ प्रसंग में अर्जुन की दृष्टि जयद्रथ के सिर पर ही गड़ी हुई थी उसे और कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था मन के ऐसे तुरैयावस्था में यदि दैवात शत्रु के प्रहार से योद्धा के प्राण उत्क्रमित कर जाए तो उपरयुक्त नियम के अनुसार उसकी सदगति अवश्य भावी है प्राणों इस प्रकार देश के हित की उत्कट भावना में निमग्न रहकर जो अपने का उत्सर्ग कर देते हैं वे तुरिया तूर्यावस्था में हथ होने के कारण ऊर्धति के भागी होते हैं यह कहना युक्ति युक्त ही है इसी दृष्टि से चाणक्य कौटिल्य के, के अर्थशास्त्र में भी हमें उक्त अर्थ की व्यंजना करने वाला श्लोक प्राप्त होता है यान यज्ञ यज्ञसै तपसा च विप्रा स्वर्गैषि पात्र पात्रचय्चा छलिन ताप्यतिशरा प्राणान सुयुद्धेशु परजनता स्वर्ग की इच्छा करने वाले विप्र अनेक यज्ञों से यज्ञ पात्रों से और तपों से जिस लोक में जाते हैं उस लोक के भी आगे के लोक में युद्ध में प्राण अर्पण करने वाले शूर पुरुष एक क्षण में जा पहुँचते हैं